श्री माँ देवी संघ माता ऐसा जान पड़ता है कि साधना के अंग और संस्कार के हिसाब से गेरुआ पहनना तथा विधिपूर्वक विजा होमादि करके सदा के लिए सर्वस्य त्याग देना इन दोनों के बीच श्री कुछ भेद करती थी एक ब्राह्मण युवक बिहार के सचिवालय में काम करता था वैराग्य होने से नौकरी छोड़कर वह सीधे के पास गेरुआ लेने आया श्रीमा ने उसकी इच्छा पूरी की फिर वह उत्तराखंड जाकर कुछ दिन तपस्या करने लगा वहाँ दूसरे सन्यासियों ने उससे विरजा होम करने को कहा इस बारे में उसने श्री से पत्र द्वारा पूछा श्री ने उत्तर में बताया विरजा होम बड़ा कठिन है इसलिए तुम्हें वह करने का आदेश मैंने नहीं दिया बहुत दिनों की तपस्या के बाद वह युवक घर को लौट गया शायद श्री को उसके अंतर का पता लग गया था और इसीलिए उन्होंने चरम त्याग करने की अनुमति नहीं दी थी बहुतों को वे स्वयं गेरुआ न दे सन्यासियों के पास भेज देती १९११ ईस्वी में श्रीमद रामकृष्णानंद जी ने सुरेंद्र विजय नामक एक युवक को उद्बोधन में श्री के पास लाकर कहा माँ यह लड़का मेरे साथ मद्रास जा रहा है क्या इसे संन्यास दे देंगी माँ ने कहा शरद से कहो वही दे शरद महाराज ने कहा किसके मन में क्या भाव है यह मैंने ही समझता और सन्यास आदि महाराज अर्थात स्वामी ब्रह्मानंद जी ही देते हैं ईश्वर माँ ने कहा तो पुरी में राखाल थे अर्थात ब्रह्मानंद जी से वह वह वा जब स्वामी जगदानंद जब स्वामी जगदानंद ने सन्यास की प्रार्थना की तब सीमा ने एक गेरुआ कपड़ा थे रामकृष्ण के चरणों से फिर अपने सिर से छुलाकर उन्हें दिया और कहा मैंने गेरुआ वस्त्र दिया पर मट जाकर राखाल से विरजा होम कराना तथा नाम लेना ब्रह्मचर्य व्रत के संबंध में भी उनकी दृष्टि में एक विशेषता थी संघ के अंतर्भूत न होने वाले कुछ लोगों की भी ब्रह्मचर्य पालन में उन्होंने सहायता की थी इसमें अनुष्ठान आदि कुछ नहीं था केवल थी श्री गुरु की शुभेक्षा जन्य अनुमति और शिष्य की असीम श्रद्धा तथा आंतरिक आकांक्षा से जनित दृढ़ संकल्प हाँ इस प्रकार वे ब्रह्मचर्य से दीक्षित बहुत बहुत से लोग बाद में सन्यासी होकर रामकृष्ण संघ में आए थे हम जहाँ केवल एक उदाहरण देते हैं जनवरी 1916 सौ ईस्वी में श्री सुरेंद्रनाथ गुप्त गोपेश महाराज के साथ देराम बाटी आए और पीछे कामार पुकुर गए एक दिन गोपेश महाराज ने प्रसंगवश श्री से अपने ब्रह्मचर्य ग्रहण की बात सुरेंद्र बाबू को बताई सुरेंद्र बाबू तब नौकरी करते थे पर अंतर में असीम वैराग्य था इसलिए उनके मन में भी ब्रह्मचर्य के लिए आग्रह हुआ और कामा कुकुल से नया वस्त्र खरीदकर वे फिर माँ के पास उपस्थित हुए ब्रह्मचर्य की उनकी आंतरिक इच्छा देख श्री ने उनके संबंधियों के बारे में पूछताछ की और इसके बाद श्री रामकृष्ण को वह कपड़ा दिखाकर ज्ञान महाराज के हाथ में देते हुए कहा तुम कौपिन और बहिर्वास बना दो सुरेंद्र बाबू ने नौकरी छोड़ देने की सलाह मांगी सी माँ ने उन्हें कुछ दिन और नौकरी करने का उपदेश दिया और कहा कि नौकरी के पैसे से भक्तों के धर्म कार्य में सहायता करना अच्छा है सुरेंद्र बाबू ने उस उपदेश का पालन किया उन्होंने पीछे एक बार और संसार त्याग करने की इच्छा प्रकट की थी माँ ने उस समय भी अनुमति नहीं दी थी अंत में श्री माँ के देह त्याग के बाद संसार के कर्तव्य भार से पर मुक्त हो उन्होंने लिया था। श्रीमान पूर्ण रूप से मानती थी कि त्यागी पुरुषों की भांति सद्गुण संपन्न स्त्रियां भी सदन स्त्री रह सकती है यदि उनके खाने पीने तथा संरक्षण की सुव्यवस्था हो मैसूर के श्रीयुक्त नारायण अयंगर की पुत्री ने जब इसी प्रकार व्रत पालन करना चाह तब श्री ने स्वामी शारद जी के द्वारा अयंगर महाशय के पास इस आशय का एक पत्र लिखवाया था एक भक्त की कन्या के विवाह करने के लिए राजी न होने पर उसकी माता ने श्रीमा से अनुरोध किया था कि वे लड़की को विवाह करने का आदेश दें। श्रीमा ने उनसे उत्तर में कहा था जीवन भर दूसरे की दासी बनकर रहना उनका मन रखना यह क्या कम दुख की बात है उसके बाद समझा कहा कि अविवाहित जीवन में विपत्ति की आशंका रहने पर भी जिसे विवाह की इच्छा नहीं है उसको विवाह कराकर भोग में लिप्त कराना अन्याय है सब संन्यास और ब्रह्मचर्य की चर्चा समाप्त कर हम फिर एक बार रामकृष्ण संघ की बात की ओर लौटे श्री मां प्रत्यक्ष रूप से उसकी परिचालना में न रहने पर भी परोक्ष रूप से परामर्श देकर आध्यात्मिक प्रभाव फैलाकर तथा स्नेह का बंधन दृढ़ करती हुई संघ की गति को नियंत्रित करती थी ऐसे स्थलों में उसके विभिन्न अंगों के साथ उनका संबंध मनन करने योग्य है यद्यपि इन लोगों ने यद्यपि इन लोगों में अनेक उनके श्री कृष्ण के अथवा उनकी संतानों के शिष्य थे तो भी कार्य क्षेत्र में माता पुत्र का यह संबंध जिस प्रकार होता था वह हमारे लिए शिक्षाप्रद है स्वामी विवेकानंद ने अपने मन में अमेरिका जाने का प्राय निश्चय कर लिया था पर सदेह मुक्त होने के संदेह मुक्त होने के लिए उन्होंने सोचा श्री ठाकुर तो की अंश स्वरूपा है उन्हें एक पत्र क्यों न लिखा जाए वे जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा ऐसे विचार के उपरांत उन्होंने श्री से आशीर्वाद मांगकर पत्र लिखा बहुत दिनों के बाद अपने स्नेहास्पद का संदेश पा माताजी बड़ी प्रसन्न हुई पर साथ ही एक विशेष उलझन में पड़ गई वह यह कि नरेंद्र के इस अभिप्राय का भी समर्थन करे अथवा नहीं श्री रामकृष्ण की लीला समाप्ति के बाद जो दर्शन उन्हें मिले थे उनसे उन्हें नरेंद्र के के स्वरूप बारे में विशेष जानकारी मिल चुकी थी फिर भी इस समय मातृस्नेह और सिद्धांत ग्रहण इन दोनों के बीच एक द्वंद्व उपस्थित हो गया नरेंद्र का भविष्य अत्यंत उज्जवल होने पर भी मां होकर वे कैसे उन्हें समुद्र पार जाने को कहे इस प्रकार चिंता अवस्था में सोने के बाद रात को उन्होंने स्वप्न में देखा ठाकुर लहरों पर चले जा रहे हैं और नरेंद्र को अपने पीछे आने को कह रहे हैं इसके बाद मां के मन में और किसी प्रकार की चिंता या भय न रहा उन्होंने आंतरिक आशीर्वाद देते हुए स्वामी जी को पत्र लिखा स्वामी जी ने भी पत्र पाकर उल्लसित होकर कहा आह अब सब ठीक हुआ मां की भी इच्छा है कि मैं जाऊं इसके कई वर्ष बाद स्वामी शारदानंद जी अमेरिका जाने के मार्च अठारह सौ पहले श्री से आशीर्वाद लेने के लिए जयराम बाटी में उपस्थित हुए श्री ने इस बार भी आंतरिक शुभेच्छा प्रकट करते हुए कहा ठाकुर तुम लोगों की सदा रक्षा करते हैं बेटा कोई भय नहीं अठारह सौ अंठानवे ईस्वी के लगभग जब श्री कलकत्ते में बोझपाड़ा लेन में रहती थी एक दिन स्वामी ब्रह्मानंद जी उनके मकान पर आए और योगानंद जी के साथ परामर्श के बाद श्री के नाम से अमेरिका के स्वामी अ को भेजने के लिए आध्यात्मिक जीवन तथा स्वास्थ्य के बारे में उपदेशपूर्ण एक पत्र लिखकर मां के अनुमोदन के लिए ऊपर भेजा सब सुनकर मां ने कहा योगेन और राखाल से कहो कि चिट्ठी अच्छी लिखी गई है मेरा अभिमत उसमें ठीक ठीक दिया गया है उन्नीस सौ के मई महीने में स्वामी प्रेमानंद जी को मालदा ले जाने के लिए एक भक्त बेलूर मठ आए उनके आग्रह के कारण स्वामी प्रेमानंद जी ने अपनी व्यक्तिगत सम्मति देकर कहा कि यात्रा के पहले श्रीमा की अनुमति लेनी पड़ेगी इसलिए भक्त के साथ वे बेलूर मठ से उद्बोधन आए माने अनुमति नहीं दी क्योंकि उस समय प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था फिर मालदा बहुत दूर और रास्ता कठिन था साथ ही उत्सव में अनियम अनिवार्य था प्रेमानंद जी ने इस आदेश को सिरोधार्य कर लिया पर भक्त घबरा गए क्योंकि सारी व्यवस्था हो चुकी थी अब किया क्या जाएगा इसलिए वे स्वयं श्री के पास पहुँचे और समझाकर सभी बातें बतलाई श्री ने पुनः प्रेमानंद जी को बुला भेजा और पूछा क्यों बाबू ये लोग इतने आग्रह से कह रहे हैं क्या तुम जाओगे मात्र भक्त ने उत्तर दिया माँ मैं क्या जानूँ आप जो आदेश करेंगी वही होगा अंत में माँ ने कहा तो एक बार हो आओ पर अधिक देर न करना बस फिर जाना ठीक हो गया उस समय स्वामी शिवानन्द जी बैलोर मठ की देखरेख किया करते थे एक दिन ब्रह्मचारी छोटा नगेन से अक्षर चैतन्य से कुछ भूल हो गई इस पर उनके समवयसकों ने उन्हें डराया कि शिवानंद महाराज उन्हें मठ से निकाल देंगे ब्रह्मचारी बिना किसी को कुछ कहे सुने एक कपड़ा पहने पैदल जयराम बाटी के लिए रवाना हो गए जब वे माँ के घर पहुंचे तब उनका फटा कपड़ा और रूखा चेहरा देख किसी को पहले पता ही न चला कि वे बेलुट से आ रहे हैं बाद में जानने पर सिमां ने उन्हें एक जोड़ी सफ़ेद धोती और एक चादर दिलवाई एवं मठ में शिवानंद जी को पत्र लिखवाया बेटा तारक छोटा नगेन ने तुम्हारे पास कोई अपराध किया है तुम उसे मठ से निकाल दोगे इसी भय से वह सारा रास्ता पैदल चल मेरे पास आया है बेटा बच्चा क्या माँ के पास अपराधी होता है तुम बेटा उसे कुछ न कहना उत्तर जब तक नहीं आया तब तक उन्होंने नगेन को अपने पास ही रखा लौटते डाक से ही उत्तर मिला छोटा नगेन आपके पास चला गया है यह जानकर निश्चिंत हुआ हम भी उन, उसकी खोज कर रहे थे कि कहाँ गया उसे भेज दीजिएगा यहाँ पूजा के लिए लोगों की कमी है मैं उसे कुछ भी न कहूँगा यह पत्र आते ही माँ के आदेशानुसार प्रबोध बाबू ब्रह्मचारी को अपने घर बदनगंज ले गए और दो एक कुर्ते तथा रास्ते का खर्च देकर उन्हें बेलूर मठ भेज दिया ब्रह्मचारी के मठ में पहुँचने पर शिवानंद जी ने उन्हें अपने छाती से लगाकर कहा अरे तुम मेरे विरुद्ध हाई कोर्ट में नालिस करने गया था सिमा 1912 सौ ईस्वी में काशी में थी एक स्त्री ने अपना दुखड़ा उन्हें सुनाया जिससे सेवाश्रम के अध्यक्ष से कहकर वे उन्हें कुछ सहायता दिला दे माँ ने उत्तर में कहा मैं उन्हें कहकर देखूंगी वे तो बेटी भिक्षा करके लाते हैं कितनों को देते हैं इसका कोई ठिकाना है जैसा समझेंगे वैसा ही तो देंगे एक और यह स्वाधीनता प्रदान फिर दूसरे ओर वैसे ही शासन था एक बार उद्बोधन के रसोइये को हटा देने की बात चली पर इससे मां की सेवा में असुविधा होगी इस विचार से कार्याध्यक्ष ने ऐसा नहीं किया माँ यह सुनकर कहा तुम सब सन्यासी हो त्याग ही तुम्हारा लक्ष्य है एक नौकर को तुम नहीं छोड़ सकते फिर बेलूर मठ के एक नौकर को उदंधता के लिए एक साधु ने थप्पड़ मारा है यह सुनकर माँ ने कहा वे सब तो सन्यासी हैं पेड़ के नीचे रहेंगे फिर उनके लिए मठ घर और नौकर और उस नौकर को मारना इस प्रकार नितान्त आवश्यक स्थलों में कठोर होते पर भी स्नेह ही उनके चरित्र की विशेषता थी और उनके पास इसी का स्थान श्रेष्ठ था चाहे इसमें किसी को कितनी ही आपत्तिया क्यों न हो एक ब्रह्मचारी बेलूर से कलकत्ता बड़ा बाजार सौदा खरीदने जाते थे और उस समय पर यदि ज्वार में नाव मिलती तो वे तुरंत मठ लौट जाते थे नहीं तो दोपहर को उद्बोधन में प्रसाद पाते थे आने जाने की असुविधा तथा अनिश्चयता के कारण वे यथासमय खबर दिया दिए बिना ही उद्बोधन में खाने को उपस्थित हो जाते थे बराबर ऐसा होने से गोलाब माँ का असंतोष बढ़ रहा था आखिर एक दिन वे उस ब्रह्मचारी को कुछ ऊँची आवाज से डांटने लगी सीमा ने इसे सुना और घर के बाहर बरामदे में आकर कहा अब ठाकुर का परिवार दिन दिन बढ़ रहा है ऐसे दो एक तो आएंगे ही इसके लिए तुम क्या करोगी गोलाब माँ ने फिर भी कहा वह तो हमेशा ही आया करता है एक दिन भी तो कहा कह नहीं आता श्रीमान ने बिना रुके कहा वैसा होने दो अब उसे जल्दी खाने को दो बहुत देर हो गई है मेरा बच्चा दौड़ धूप करके आ रहा है गोलाब माँ ने उलाहना दी उसके लिए इतना दर्द क्यों वह तुम्हारे ससुर है क्या माँ ने कहा हाँ क्यों नहीं ये लोग मेरे ससुर हैं सब कुछ हैं 1919 सौ ईस्वी की दुर्गा पूजा के पंद्रह दिन पहले बेलूर मठ से चार ब्रह्मचारी पैदल ही जयराम बाटी पहुँचे श्री को प्रणाम करने पर उन्होंने मठ में सबका कुशल समाचार पूछा और जानना चाहा कि आते समय वे शारदानंद जी से मिले थे या नहीं ब्रह्मचारियों ने कहा नहीं माँ परसों शाम को मठ से निकलने पर ग्रांड ट्रंक रोड को देख कर, हम में से एक ने कहा कि उस रास्ते से पैदल काशी जाया जा सकता है इतना कहते ही हम लोग बिना मठ को लौटे और बिना कुछ खबर भेजे चल पड़े कुछ दूर जाकर हमने सोचा कि जब पैदल हम काशी जा रहे हैं तब पहले जयराम भाटी चलकर आपसे गेरवा ले लें और फिर काशी पहुंचकर कुछ दिन मजकरी पर रहते हुए तपस्या करेंगे इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं सीमा ने सब सुना और थोड़ा सोच धीरे से कहा देखो बेटे मेरी इच्छा है कि तुम सब अभी मठ लौट जाओ आगे कुछ ही दिन बाद दुर्गा पूजा है मठ के कामकाज में बड़ी असुविधा होगी तुम तारक से अर्थात स्वामी शिवानंद से बिना कहे चले आए यह तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया फिर इस मलेरिया के समय यहाँ आए सरस से भी नहीं कहा आए वह जानता तो अभी नहीं आने देता खैर मैं तारक को चिट्ठी लिख देती हूँ वह तुमको इसके बारे में कुछ नहीं कहेगा मठ में रहना क्या कम तपस्या है थोड़े ही दिन हुए तुम सब मठ में आए हो कुछ दिन वहाँ रहकर उनका सत्संग करो फिर धीरे धीरे समय अनुसार सब कुछ होगा फिर भी ब्रह्मचारी लोग संन्यास के लिए जिद्द करने लगे उनके अगुआ ने कहा कि वे सब मंत्र का साधन या शरीर का पतन इस भावना से काशी झाड़कर दीर्घकाल तपस्या करेंगे सिमा यद्यपि इससे दुखित हुई तो भी कठोर न बन सके अंत में उन्होंने एक को गेरुआ दिया उनमें सबसे छोटे भोलानाथ को श्रीमान ने ही पत्र देकर बेलूर मठ भेजा था इसीलिए उन्होंने चाहा कि कम से कम वे मठ को लौट जाए पर दल के अनुरोध से भोलानाथ भी काशी चले गए इसीलिए स्वामी शिवानंद ने अनुमान से समझ लिया कि वे ब्रह्मचारी जयराम भाटी गए हैं इसी से उन्होंने पत्र लिखकर श्री को सब बतलाया श्री ने उत्तर में जयराम भाटी की सारी घटना मठ में लिख तब शिवानंद जी ने काशी अद्वैत आश्रम में पत्र लिखा कि ये उद्दंड साधु ब्रह्मचारी वहाँ न सकें शिवानंद जी की व्यवस्था सबने ने मान ली केवल भोलानाथ ने घबरा कर श्री माँ की शरण ली और अद्वैत आश्रम में रहने की अनुमति मांगी पत्र पाते ही श्री ने कहा आहा फंस गया था उनके दल में अब समझ गया है कि कितना कष्ट है अच्छा चंद्र को अर्थात अद्वैत आश्रम के अध्यक्ष को लिख दो ये आश्रम में ही उसे रहने दे इधर भोलानाथ के नाम भी उन्होंने पत्र भेजा मैंने तुम्हारी बात चंद्र को लिख दी है और तुम्हें भी लिख रही हूँ कि जब काशी पहुँच चुके हो तब ठाकुर के आश्रम में रहकर आजीवन चंद्र की तथा साधुओं की सेवा यदि कर सको तो सब प्रकार से तुम्हारा कल्याण होगा स्वामी शिवानंद जी को भी यह खबर भेजी गई शिवानंद जी ने इस विधान को निर्विकार मान लिया श्री माँ के आदेशानुसार भोला ने आजीवन अद्वैत आश्रम में रहकर उन्नीस ईस्वी की फरवरी को वहीं देह त्याग किया अंत में रही श्री रामकृष्ण के जन्म स्थान की रक्षा उस पर मंदिर निर्माण उसकी संपत्ति की व्यवस्था आदि की बातें जिला समरण के पहले जब श्री उद्बोधन में थी उस समय कलकत्ता के इटाली मोहल्ले में श्री रामकृष्ण का जन्मोत्सव देखने के लिए जाते समय रामलाल दादा उनकी कन्या तथा लक्ष्मी दीदी दक्षिणेश्वर से श्री के पास आई थी बातचीत में श्री रामकृष्ण के जन्म स्थान और प्रस्तावित मंदिर तथा इनसे संबंधित दूसरे विषयों पर चर्चा चली तब लक्ष्मी देदी ने जानना चाहा वह मंदिर होने से हम लोगों के ही हाथों में रहेगा ना इन लोगों के रामलाल दादा और शिवू दादा के बाल बच्चे ही तो पूजा आदि करेंगे रहेंगे भी सीमा ने उत्तर दिया यह कैसे हो सकता है ये सब साधु भक्त हैं इनमें क्या जाति पाति का विचार है इतने देशों के लोग जिन में साहब भी होंगे वहां जाएंगे रहेंगे प्रसाद पाएंगे हम लोगों का तो भक्तों से ही कारोबार है तुम सब संसारी ठहरे तुम्हारा समाज है बाल बच्चों का विवाह आदि है तुम्हारा क्या उनके साथ रहना संभव होगा ऐसी कुछ बातचीत के बाद श्रीमान ने और भी कहा कि बेलूर मठ के साधु लोग उस जन्म स्थान तथा तो वहाँ होने वाले मंदिर की देख की जिम्मेदारी लेकर रामलाल आदि के लिए अलग एक करोगेट का मकान बनवा देंगे तथा श्री रघुवीर और शीतला देवी का मंदिर बनवा देंगे तथा श्री रघुवीर और शीतला देवी का मंदिर पक्का कर देंगे परंतु गृह देवताओं के पूजनार्चन आदि का भार रामलाल आदि के ऊपर ही रहेगा हाँ लक्ष्मी रामलाल अथवा शिव जब कभी कामार पुकुर जाएंगे तो वे साधुओं के ही साथ रहेंगे और मंदिर से उन्हें प्रसाद मिलेगा उन लोगों ने माता जी के ये प्रस्ताव सर्वानतःकरण से स्वीकार कर लिए स्वामी शारदानंद जी भी यह सुनकर बड़े आनंदित हुए श्री माँ के अपने जन्म स्थान की व्यवस्था की बात हम पहले ही कह चुके हैं माँ के जयराम बाटी के मकान तथा जगतधात्री की जमीन आदि के दान पत्र की बातों का भी उल्लेख किया जा चुका है उनके विधान के अनुसार बेलूर मठ के त्रेष्टी लोग ही इन सब सम्पत्तियों के संरक्षक हैं